ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य की चर्चा हमलोग कर रहे हैं उपोदघात भाष्य में भाषकर भगवान ने प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण शास्त्र प्रमाण तथा अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित जो आत्मात्मा का अध्यास है इनमें से किसका किसमें अध्यास होता है इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहले अनात्मा के धर्मों का देह विशिष्ट आत्मा में बाह्य पुत्र पौत्रादि अनात्म धर्म सकलत्वादि का अध्यास बताया फिर देह तथा इंद्रिय धर्मों का अंतकरण विशिष्ट आत्मा में अध्यास बताया और अंतकरण के धर्मों का अंतकरण के समस्त वृत्तियों के साक्षीभूत प्रत्येक आत्मा में अध्यास बताया इस प्रकार धर्माध्यास का वर्णन करके धर्माध्यास का हेतुभूत धर्म अध्यास का भी वर्णन करते हुए बताया कि अहम प्रत्ययी शब्दित तो अंतकरण का स्वरूपाध्यास तथा संसर्गाध्यास होता है अज्ञान उपहित तो आत्मा में और अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान का अध्यास होता है केवल आत्मा में और अज्ञान उपहित तो आत्मा में होता है अंतकरण का स्वरूपाध्याय और फिर अंतकरण उपहित तो आत्मा में होता है देह तथा इंद्रिय धर्म, इंद्रियों का स्वरूपाध्याय संसर्गाध्यास और इससे विपरीत तो अंतकरणादि से विपरीत है अंतकरणादि जैसे हैं उससे विलक्षण धर्म वाला तो अंत करनादि है असत्व जड़त्व दुख दुख रूप धर्म वाले इससे विपरीत है सत चित आनंद स्वरूप आत्मा और उसका इन अंतकरणादि के साथ आविद्यक संसर्गा जैसे सुक्तिका का इधम अंश अध्यारोपित रजतादि के साथ संश्लिष्ट होता है ऐसे आत्मा का अहम इत्याकारक जो अंश है आनंद सच्चित रूप वह अनात्मा कार्यक्रम संघाष से संश्लिष्ट होता है अध्यास में आत्मा के सदरूपता तथा चिद्रूपता का भान होना जरूरी है सदरूपता का भान हो नहीं होगा तो शून्यत्व का प्रसंग आएगा और चिद्रूपता का भान नहीं होगा तो जगत अंध्यत्व का प्रसंग आएगा तो जगत अंध्यत्व तथा शून्यवाद का प्रसंग टालने के लिए मानना पड़ेगा कि आत्मा का सदंश चिदंश अध्यास में भी प्रतीत होता है भाषित होता है तो आत्मा में जो भाषित होता है सदंश चिदंश ये अध्यास में वह संस्लिष्ट रूप से अध्यास का विषय बनता है भ्रांति का विषय बनता है और असंश्लिष्ट रूप से तो अधिष्ठान के साथ अन्वित होता है इसलिए संसर्ग संसर्गा आत्मा का केवल संसर्ग मात्र आरोपित वस्तुओं के साथ अध्यस्त है उसका भान होता है और उस संसर्ग आरोपित संसर्ग से विशिष्ट जो सामान्य अंश है सदंश चिदंस वह अध्यास में भाषित होता है और विशेष अंश जो आनंद रूप है वह अज्ञात रहता है वह भाषित होता है अधिष्ठान जो निरतिश आनंद स्वरूप ब्रह्म है उसका मय के रूप में साक्षात्कार होने पर तद विषय अज्ञान निवृत्त होता है व अनावृत होता है अधिष्ठान अंश तो उस समय जो अहम अंश है सामान्य अंश है अधिष्ठान का अहम अंश वह निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म में हूं इस रूप में भाषित होता है जैसे अधिष्ठान सुक्तिका का ज्ञान होने पर इम सुतिका ऐसा इदम अंश सुक्तिका के साथ अभिन्नतया प्रतीत होता है वैसा अभिन्नतया भाषित होता है ये अधिष्ठान निरतिश आनंद स्वरूप ब्रह्म से अभिन्नतया भाषित होता है अहम अंश जो सामान्यांश है यह सब चर्चा किसका कहां अभ्यास होता है इसे बताते समय की गई आत्मा का संसर्ग अध्यास इसलिए मानना पड़ रहा है कि शून्यवाद की आपत्ति तथा जगत अंध्य प्रसंग न आ जाए वो तो भी तो तो जितना अधिक से अधिक भक्ति करेंगे वास्तविक जो भक्ति होती है ना प्रेम सातु ईश्वरे परम प्रेम रूपा तो वो परम प्रेम होता है निरतिशय निरति प्रेम और निरतिशय प्रेम आत्मा में ही होता है आत्मनस्तु कामा ये सर्व प्रियम होती वो सापेक्ष प्रेम है आत्मा से अन्य में और निरपेक्ष प्रेम केवल स्वयं में होता वो भले ही अपने स्वरूप के रूप में ग्रहण न करें लेकिन वो समझता है कि ये जो अनात्मा शरीरादि है जिसको मैं समझ रहा इससे भी अधिक मुझे वो प्रिय है इससे अलग वो समझ रहा इसका अर्थ है उस इससे अलग भी मैं हूं वो मुझे और वो भी इससे अलग है प्रिय लग रहा तो वो आनंद का अभिव्यंजन वैसा वैसा होता जाता है अभेद अज्ञात रूप में अभिव्यक्त होता रहता जैसे सुसुप्ति में हाँ, और जैसे जैसे वर्धमान होता है तो भगवान की गीता में प्रतिज्ञा है तेजामवाहम अज्ञानजम तम नाशायामी आत्म आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता कि जो भले ही अभेद प्रतिपादक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते लेकिन निरतिशय प्रेम रूपा का संवर्धन उनके होता रहता संसार भक्ति के बदले में नहीं चाहता है। और भक्ति करते रहते हैं ना तो आर्त भक्त है ना तो अर्थार्थी भक्त है तो फिर वो दो कोटि के ही भक्त भले वो अपने आप को न मान ले, लेकिन दो कोटि के ही भक्तों में से एक भक्त बसता है या तो ज्ञानी या तो जिज्ञासु तो वो फिर भगवान उसके अज्ञान को दूर कर देता है उसके आत्मभावस्थ हो करके तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात चिरात पार्थ मैयावेशित चेतसा ये भक्ति मार्ग में वो हो जाता है इसमें अहंता अहंकार की न्यूनता रहती है तत्पदार्थ सब कुछ करता रहता है भक्ति मार्ग में वो भक्ति मार्ग में मान लेते हैं तत्पदार्थ के अनुग्रह से ही सब कुछ होता जा रहा है वो सब कुछ होता जाता है अंदर से और उसके लिए श्रुति भी अपनी सम्मति बताती है वह साधु कर्म कार्य तम यम है। तो जिसको मुक्त करना चाहता है तो उसके अंदर के परतें खोलता जाता है पदार्थ ही अपने अनुग्रह से वो तो एक एक एक-एक परतें खुलती जाती है तो अभेद वैसा वैसा अभिव्यक्त होता जाता है अभेद में बाधक प्रतिबंधक पांच परतें हैं ना। समी वेष्टि ये करके समी में भी पांच वेष्टि में भी पांच अन्नमय कोष विज्ञान में प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय इन परतों को वो तत्पदार्थ निकालता रहता है और वही ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो तुम पदार्थ को स्वयं ये सब करना पड़ता है तो भक्ति मार्ग में केवल तत्पदार्थ का के प्रति प्रेम कि वो पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहता है वही करता रहता है तम पदार्थ तत्पदार्थ के लिए जितना त्याज्य है उन सब का त्याग करता जाता है करता जाता है स्वयं की अहंकार को शून्य करना है किसी न किसी प्रकार से विचार से उपाधि मात्र से त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ का विवेक करके ज्ञान मार्ग वाला वैसा अहंकार निकालता है और ये जो है तत्पदार्थ ही सब कुछ कर रहा है उसी से सब कुछ हो रहा है मैं तो कुछ मात्र कुछ करता नहीं कठपुतली हू जैसा जैसा उससे होता है वैसा वैसा ये होता जा रहा है इस अभिप्राय से अहंकार निकलता जाता है जैसे जैसे अहंकार निकलता जाएगा तो तत्पदार्थ तुम पदार्थ में स्वरूपत तो भेद है नहीं ना मुख्य भेदक अहंकार है फिर उस अहंकार का विषय जितना जितना बढ़ता जाता है उतना उतना भेद पुष्ट होता जाता है यहां अहंकार शिथिल पड़ जाता है भक्ति मार्ग में तो तत्पदार्थ ही फिर भक्ति मार्ग के अनुसार वो संसार सागर से समुद्रता बन जाता है जिससे वाद विवाद का ज्ञान नहीं असत्वापादक आभानापादक आवरण के निवर्तक अनुभव की प्राप्ति तत्पदार्थ के अनुग्रह से भक्त को प्राप्त होती है वो हो जाता है इसलिए तो भक्तिर्ना कल्पते कहा जाता है ना, भक्ति ज्ञान का साधन है भक्ति वही है जो वास्तविक रूप से फलीभूत होकर के तत्पदार्थ का अहम के रूप में अनुभव करा दे तो वास्तविक भक्ति हो गये उसी को भगवान शंकराचार्य जी ने मोक्ष साधन सामग्रिया भक्ति रे व सी ये बताया है लेकिन वो भक्ति है स्वस्वरूप अनुसंधान और स्वस्वरूप तो है तत्पदार्थ ही उसी का अनुसंधान करता रहता है उसी के प्रति भक्ति में लगा हुआ है गीता की वो अव्यभिचारिणी परमात्मा विषय भक्ति है हे हाँ। तो किसका किस में अध्यास होता है ये चर्चा हो गई अब अध्यास का उपसंहार वाक्य आ रहा है अयं अनादि अनंतो को अध्यासो इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार वर्णित अध्यासम अयं इति तो ये जो अस्मत युष्मदस्मद हो यहां से लेकर के ये तत्यगात्म सर्वसाक्षीण तद विपरीन अंत करनादिशु अध्यक्ष्यति यहाँ तक के ग्रंथ तक भगवान भाष्यकार ने अभ्यास का आक्षेप समाधान द्वारा वर्णन किया लक्षण संभावना प्रमाणादि से भी अब उस वर्णित तो अभ्यास का उपसार भगवान भाष्यकार कर रहे हैं एवं अयं अनादि एवअय अनादिंत नैसर्गिकसो मिथ्या प्रत्ययूप कर्तृत्वभोक्तृत्व सर्वलोक प्रत्यक्ष इस वाक्य में संक्षेप में इन सब प्रथमांत पदों का प्रयोग करके अध्यास के विशेषण के रूप में वो सारी बातें बताई जो अभी तक अध्यास का उपादन करते समय बताई गई थी अध्यास का विशेषण है अयम एक सरोनाम है ना अयम शुरू में यम अध्यास का मतलब साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध अध्यास है इनम शब्द का प्रयोग होता है प्रत्यक्ष के लिए अयम अध्यास यानी एक प्रकार से जैसे सामने अध्यास है ऐसे बताया जा रहा है तो आत्मात्मा का अध्यास साक्षी प्रत्यक्ष है और वह अनादि है का मतलब इसका कारण उपादान कारण जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या है वह अनादि होने से घड़े का उपादान कारण मिट्टी होने से घड़े को भी जैसे मृदात्मक कहा जाता है अंगूठी का कारण सोना होने से उसे भी स्वर्ण कहा जाता है ऐसे अनादि अज्ञान उपादानक होने से अध्यास भी अनादि है अनादि शब्द से उसका उपादान कारण अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान है ये बताया गया हाँ और वह अनंत है का मतलब अध्यास का नाश नहीं होता है अंतकार्थ है नाश अनंतकार्थ का है नाश रहित तो ओ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार को छोड़ के किसी भी साधनांतर से वह विनाश्य नहीं है विनाश उसका नहीं होता केवल ब्रह्म साक्षात्कार से ही निवर्त्य है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने अध्यास का अनंत ये विशेषण दिया हा वह अनादि है अनंत है का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान मात्र से ही निवर्त्य है और किसी से भी निवर्त्य नहीं है और नैसर्गिक इससे बताया गया कि बीजाकुर प्रवाह रूप से अनादि अनादीय पूर्व पूर्व अध्यास से अहित तो संस्कार से उत्तर उत्तर अध्यास होता जाता है ये नैसर्गिक पद से बताया जा रहा है इससे बताया गया एक प्रकार से पूर्व पूर्व अध्यास आहित संस्कार रूप निमित्त कारण का उत्तर उत्तर अध्यास पूर्व पूर्व अध्यास आहित संस्कार रूपी निमित्त कारण से होता है अध्यारोपित वस्तु का संस्कार बुद्धि में होना चाहिए ना तो पूर्व पूर्व में जो कार्यक्रम संघात था उसका मैं के रूप में अनुभव हुआ पूरो पूरो कार्यक्रम संघातों का और उनका मैं के रूप में ही अनात्मा कार्यक्रम संघात का बुद्धि में संस्कार है वह उत्तर उत्तर अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ अहम अध्यास में हेतु बन जाता आत्मा का संसर्ग अध्यास में हेतु बन जाता है ये यहाँ पर नैसर्गिक पद से बताया गया अनादि पद से बताया गया उसके अनादि अज्ञान को उपादान कारण के रूप में अज्ञान अनादि अज्ञान उपादानक अध्यास है और नैसर्गिक पद से बताया जा रहा है पूर्व पूर्व अध्यास आहित संस्कार रूपी निमित्त वाला यह अध्यास है और अनंत शब्द से बताया गया ब्रह्म ज्ञान से निवर्त्य है ऐसा ये अध्यास है और इसका स्वरूप क्या है निमित्त तो बताया गया नैसर्गिक पद से उपादान कारण बताया गया अनादि पद से उसका निवर्तक भी एक प्रकार से अनंत शब्द का प्रयोग करके बताया गया ब्रह्मज्ञान को अब ये ब्रह्मज्ञान मात्र निवर्त है इसे सिद्ध करने के लिए उसका स्वरूप वर्णन किया जा रहा है कि मिथ्या प्रत्यय रूप प्रत्यय पद की उत्पत्ति करना प्रतिर प्रत्यय ऐसे भावार्थ में भी और प्रतियते इति प्रत्यय ऐसे कर्म अर्थ में भी तो जब भाव अर्थ में प्रत्यय पद की उत्पत्ति करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा प्रतीत यानी ज्ञान तो ज्ञानाध्यास अनात्मा जो द्वैत है प्रपंच उसका ज्ञान भेद ज्ञान रूप ज्ञान प्रती शब्द का अर्थ हो जाएगा ज्ञान जब भाव अर्थ में प्रत्यय शब्द की उत्पत्ति करते हैं और कर्म अर्थ में करते हैं तो प्रतीयते प्रत्यय तो उस ज्ञान का विषय प्रतीयते इति प्रत्यय इस उत्पत्ति के अनुसार तो ज्ञान का विषय यह अर्थ करते हैं प्रत्यय शब्द का तो अर्थाध्यास और प्रति प्रत्यय ऐसा भावार्थ में व्युत्पत्ति करके प्रतीति शब्द का अर्थ ज्ञान करते हैं तो ज्ञानाध्यास ऐसे दो प्रकार का अध्यास है न ज्ञाध्यास तथा अर्थाध्यास और ये दोनों भी का विशेषण है प्रत्यय शब्द का चाहे ज्ञान का विषय अर्थ करो अर्थाध्यास या प्रतीतिर प्रत्यय उत्पत्ति करके ज्ञान ज्ञानाध्यास को बताओ दोनों का विषय विशे है विशेषण है मिथ्या मिथ्या चासो चाशो इति मिथ्या प्रत्यय और मिथ्या प्रत्यय रूपम यस्य अध्यास असो मिथ्या प्रत्यय रूप ऐसा कर्मधारे गर्भ बोहरी समास करते हैं तो अर्थ निकलता है ध्यास रूप मिथ्या ध्यास रूप और आ, मिथ्या ज्ञान रूप अध्यास है अध्यास का यह स्वरूप है और मिथ्या होने के कारण वह अधिष्ठान ज्ञान से निवर्त्य है ये भी बताया विद्या निवर्तित तो मिथ्या प्रत्यय रूपता दिखा करके तो इस प्रकार अनादि और नैसर्गिक पद ने अध्यास के हेतु को बताया उपादान कारण तथा निमित्त कारण रूप उभयविध कारण को मिथ्या प्रत्यय रूप इस पद ने बताया उसके स्वरूप को और अब अध्यास के कार्य को बताने के लिए ये कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो प्रवर्तक इत्यादि है इन सब का अलग अलग अवतरण भी है टीका में इसलिए पहले ये मिथ्या प्रत्यय रूप यहाँ से पहले तक का यानि एवं अयम अनादि अनंतो नैसर्गिको अध्यास यहाँ तक का जो अर्थ किया है उसको देखिए फिर मिथ्या प्रत्यय रूप का अवतरण भी देखेंगे और फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक का भी अवतरण देखेंगे तो टीका में है अविद्यात्मला अनादि अविद्यात्मक तया कार्यास अनादित्व तो ये अनादि ये कार्य रूप अध्यास अनादि कैसे है इसे सिद्ध करने के लिए कहा कि अनादि अविद्या उसका उपादान कारण है तो घट का उपादान कारण मिट्टी होने से कार्य अपने उपादान से अभिन्न हुआ करता है इसलिए मृदात्मक है घट अंगूठी स्वर्णात्मक है स्वर्ण उपादानक होने से ऐसे अनादि अविद्या उपादानक ये कार्य अध्यास होने से उसे भी अनादि कहा गया तो अनादि अविद्यात्मक तया कार्य कार्याध्यास अनादिव अब कह इसकी इसका अर्थ करते हैं कि अध्यासात संस्कार तथो अध्यास प्रवाह तो नैसर्गिक ये बीच में जो इति के और प्रवाहक अत के बीच में पूर्ण विराम है ये अनावश्यक है इसकी आवश्यकता नहीं है तो अध्यासात संस्कारह ततो अध्यास इति प्रवाहत नैसर्गिकत्व का मतलब जैसे पूर्व वृक्ष से बीज हुआ और उस पूर्व वृक्ष से हुए बीज से उत्तर वृक्ष हुआ उससे होने वाला जो बीज वह उत्तर वृक्ष का कारण है तो के तरह पूर्व पूर्व अध्यास से आहित जो संस्कार वह उत्तर उत्तर अध्यास के प्रति निमित्त कारण है ये यह यहाँ पर कहा गया कि संस्कार पूर्व अध्यासात संस्कार ततो अध्यास इति प्रभातो नैसर्गिकत्व इस प्रकार ये अनादि तथा नैसर्गिक की दो, दो पदों से उपादान कारण तथा निमित्त कारण कहा गया इसे कह रहे हैं एवं उपादान निमित्त उक्तं भवति अनादि अविद्या उपादान है संस्कार निमित्त है ज्ञानम विना ध्वंसा भाव अन्यम बिना ज्ञान के अध्यास की निवृत्ति होती नहीं इसलिए इसे कहा जाता है अनंत तद उक्तम भगवद गीता सुनादि है अनंत है इसे गीता ने भी कहा है पंद्रहवे अध्याय में इसे कहते हैं ये संसार अर्थाध्यास ही है ना ये अध्यास है संसार है। और संसार का गीता के पन्द्रह अध्याय में वृक्ष के रूप में निरूपण हुआ है और उसे कहा गया न रूपम अस्य अ तथोपलभ थे नान्तो न चाधिर न चिष्ठा तो गीता के इस श्लोक में अध्यास को आदि न उपलभ्यते कह करके अनादि कहा गया अनादि अविद्या उपादानक होने से और नानत से एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के बिना यह नष्ट नहीं होता चला आ रहा है अनादिकाल से भविष्य में भी चलता ही रहेगा ऊर्ध् मूल शब्दित ऊर्ध्व शब्द जो इसका मूल है विवर्त उपादान कारण है अधिष्ठान है ब्रह्म उसका आत्म रूप से साक्षात्कार हुए बिना यह निवृत्त नहीं होता इसलिए अनंत है तो आगे है मिथ्या प्रत्यय रूप इसका अवतरण टीका में कि हे तुम उक्त्वा स्वरूप आह मिथ्येति अध्यास के कारण को बता करके अध्यास के स्वरूप को भगवान भाष्यकार उपसंहार वाक्य में बता रहे हैं मिथ्या प्रत्यय रूप इस पद का प्रयोग करके मिथ्या प्रत्यय रूप का विग्रह करते हैं टीकाकार पहले मिथ्या शब्द का अर्थ करते हैं माया मिथ्या माया मिथ्या है माया और तया इति प्रत्यय जो माया से दिख रहा हो माइक हो उसे यहां पर मिथ्या प्रत्यय कहा गया अर्थाध्यास को यह संसार माया से प्रतीत होता है अनात्मा मात्र की प्रतीति मिथ्या शब्दित माया से है इसलिए अनात्मा मात्र है मिथ्या प्रत्यय रूप अर्थाध्यास तो मिथ्या प्रत्यय तो माया प्रतीयते इति प्रत्यय कार्य प्रपंच और प्रतीयते इति प्रत्यय ये प्रत्येपत्ति करके कार्य प्रपंच अर्थ कर दिया अर्थात ध्यास अब भावअर्थ में व्युत्पत्ति करके माया से होने वाली प्रतीति ज्ञान माईक ज्ञान वो है ज्ञान ज्ञानाध्यास उसे कह रहे हैं तत्प्रीतिश्च यानी माइक प्रपंच की प्रतीति वो भी माइक है प्रतिति, ये है तो तत्प्रतिप स्वरूप इत ये उसका अध्यास का स्वरूप है तस्य त्यम आह कर्तृत्वभोक्तृत्व प्रवर्तक इस विशेषण से भगवान भाष्यकार अध्यास का कार्य बता रहे हैं अध्यास का कारण बताया अध्यास का स्वरूप बताया अब अध्यास के कार्य को बताते हैं अध्यास होने से होता क्या है जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा है अजन्मा अविनाशी आत्मा है वह कर्ता भोक्ता जन्म मरणमान प्रतीत होता है यही संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में ये अध्यास का कार्य है अध्यास यदि न हो तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भी प्रतीत नहीं होगा और आत्मा का जन्म मरण भी अनुभव में नहीं आएगा अध्यास ही अजन्मा आत्मा को जन्मवान और मरणवान बता रहा है उस दृष्टि से कहते हैं कि तस्य कार्यम आह कर्तृत्वी तो कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ये हुआ अध्यास का कार्य उसका यह प्रवर्तक है कौन मतलब अध्यास का साधक मुख्य प्रमाण तो है प्रत्यक्ष ही अनुभव ही और बाकी उसका अध्यास का समर्थक प्रमाण है अनुमान अर्थापत्ति आगम इस दृष्टि से कहते हैं कि सर्वलोक प्रत्यक्ष इसका अवतरण है टीका में प्रमाणम निगमयती अध्यास का निश्चयक जो प्रमाण है उसका उपसंहार करते हैं सर्वलोक प्रत्यक्ष आत्मनात्मा का अध्यास एक दो प्राणियों के अनुभव से सिद्ध नहीं प्राणी मात्र के अनुभव से सिद्ध है अध्यासो अनात्मा कार्यक्रम संघात ही अपना स्वरूप प्रतीत हो रहा है इसलिए ये हुआ सर्वलोक प्रत्यक्ष ग्राहक मानम साक्षी प्रत्यक्ष को ही माना जाता है अध्यास रूपी धर्म को का ज्ञापक प्रमाण अध्यास साक्षी प्रत्यक्ष है और बाकी अनुमान अर्थापत्ति और आगम ये तो केवल अध्यास की संभावना बताने वाले हैं इसे आगे कहते हैं कि अनुमानदिकन्तु संभावनार्थम इति अभिप्रेत्य प्रत्यक्ष उपसंहार कृत सर्वलोक प्रत्यक्ष यहाँ पर प्रत्यक्ष से उपसंहार इसलिए किया गया कि अध्यास तो साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध ही है और जो पहले प्रमाण बताए गए हैं व्यवहार लिंगक और व्यवहार अन्यथा रूप अर्थापत्ति प्रमाण तथा ब्राह्मणो यजेत इत्यादि आगम प्रमाण कत तो केवल अध्यास की संभावना को बताते हैं और अध्यास का निश्चय तो कराने वाला साक्ष्य प्रत्यक्ष है इसी अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने सर्वलोक प्रत्यक्ष इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उपसंहार किया है इस प्रकार ये अध्यास का उपसंहार हुआ अब अध्यास का वर्णन ब्रह्मसूत्र में जिस उद्देश्य से भाष्यकार भगवान ने किया उस उद्देश्य को बताया जा रहा है अध्यास का उपोदघात भाष्य में वर्णन करने का उद्देश्य है पूर्वपक्षी कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र का आरंभ नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रह्मसूत्र अनुबंध चतुष्ट अंतपापी जो प्रधान अनुबंध द्वय हैं विषय और प्रयोजन इससे रहित है आप बताते हो ब्रह्मात्म एक ब्रह्मसूत्र का विषय और बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति ये प्रयोजन लेकिन ये दोनों प्रयोजन ज्ञान मात्र से बंध तब निवृत्त हो सकता है जब इसे रस्सी के ज्ञान मात्र से सर्प तभी निवृत्त होता है जब उसे मिथ्या मान अज्ञान से प्रतीत होने वाला है मिथ्या है अध्यारोपित है ऐसे अध्यस्त होगा यदि रस्सी में अध्यस्थ सर्प के तरह बंधन कर्तृत्वादि रूप बंधन अध्यस्त होगा यदि तब तो ज्ञान मात्र से निवृत्त हो सकता है और ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध हो सकता है नहीं तो प्रयोजन सत्य सर्प की ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं होती जो सत्य वस्तु होती है उसकी निवृत्ति कर्म से होगी न कि ज्ञान से तो अध्यास ये बंध यदि सत्य होगा तो ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप वेदांत का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा और पूर्व पक्ष के अनुसार बंध सत्य है आक्षेपकर्ता के जो ये कहते हैं ब्रह्मसूत्र का आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए कि ब्रह्मसूत्र अनुबंध अंतपाती प्रयोजन रूप अनुबंध से तथा विषय रूप अनुबंध से रहित है बंध सत्य होने से ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा और विषय जीव ब्रह्म का एक तत्व है ये तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से और वेद के कर्म कांड से भी जीव ब्रह्म का भेद ही सिद्ध होता तो है तो भेद साधक अनेक प्रमाण हैं तो जीव ब्रह्म का भेद सत्य होने से जीव ब्रह्म का अभेद रूप जो विषय है वह सिद्ध नहीं होगा इस प्रकार ये हैं एक प्रकार से शंका पूर्व पक्ष की अब ब्रह्मात्म रूप विषय की सिद्धि के लिए भेद को बताना पड़ेगा जीव ब्रह्म के आरोपित कल्पित और बंध को भी कल्पित बताना पड़ेगा तभी वास्तविक अभेद रूप ब्रह्मसूत्र का विषय और ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी सिद्ध हो सकता है यह अनुबंध द्वय सिद्ध द्ध हो सकते हैं अनुबंध चतुष्ट अंतपाती अनुबंध द्ध। और ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे तो ब्रह्म सूत्र का आरंभ सार्थक होगा नहीं तो अनुबंध रहित अनुबंध चतुष्टय रहित ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता बुद्धिमान व्यक्ति की प्रवृत्ति उसी ग्रंथ के अध्ययन में होती है जब उसे उस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय का भान होता है बोध होता है ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय क्या है ग्रंथ का फल क्या है ये समझता है तो बुद्धिमान व्यक्ति यदि उस विषय की जिज्ञासा रखता है तो ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्त होता है इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय का सिद्ध होना ज़रूरी है और उसका फल भी ब्रह्मात्म एकत्व विषय को जानने से होने वाला जो फल है वो भी मालूम हो तो ब्रह्मसूत्र के अध्ययन में प्रवृत्ति हो पाएगी अधिकारी की इसके लिए दोनों बताना जरूरी था और इन दोनों की सिद्धि ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय की तथा बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि अध्यास के अधीन है अध्यास सिद्ध होगा तो जीव ब्रह्म भेद कल्पित सिद्ध होगा अध्यास सिद्ध होगा तो बंध कल्पित सिद्ध होगा इसलिए ज्ञान मात्र से निवृत्त हो जाएगा और विषय प्रयोजन वान ये ब्रह्मसूत्र ग्रंथ होने से आरम्भणीय है ये सिद्ध हो जाएगा इसी दृष्टि से आ, ये, ये सब अभिप्राय ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार ने शुरू से युष्म अस्मद प्रत्येक गोचर से लेकर के सर्वलोक प्रत्यक्ष यहाँ तक ब्रह्म सूत्र के विषय प्रयोजन का साधक अध्यास का निरूपण किया वर्णन किया अब विषय प्रयोजन को बता रहे हैं इसी प्रकार का अवतरण अस्य इत्यादि ग्रंथ का टीकाकार लिखते हैं सर्वोक प्रत्यक्ष के बाद में जो वाक्य अस्थ तो हो इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में एव अध्या वर्णय्वा तत्साध्ये विषय प्रयोजने दर्शयती अस्य इति। तो इस प्रकार अध्यास का वर्णन करके अध्यास से साध्य ने अध्यास का कार्य फल वो क्या है विषय प्रयोजने तत्साध्य में तत्से लेना अध्यास हो तो अध्यास से सिद्ध होने वाले जो विषय और प्रयोजन है ब्रह्म सूत्र ग्रंथ के उसे दर्शयती भगवान भाष्यकार बताते हैं अस्य अनर्थहेतु तो इत्यादि से अस्य तो हो विद्या प्रतिपत्तये प्रहाय आत्मक प्रतिपत्त, प्रतिपत्त सर्वे तो इसमें तो अस्य अस्थ हेतु तो प्रहाणा इसमें अस्य असरोनाम प्रकृत अध्यास का परामर्शक है इसलिए अस्य ने अध्यास और इसका अन्वय है प्रहान के साथ अस प्रहाय सर्वे वेदाता आरभ्य ऐसा अन्वय है अस्य प्राणा सर्वे वेदांता आरभ्यंते अध्यासस्य प्रहाणा सर्वे वेदांता आरभ्यंते और वेदांत यानि उपनिषद तो वेद में उपनिषदों का आरंभ किस लिए किया गया है उपनिषद यानि ज्ञानकांड तो ज्ञानकांड का आरंभ किस लिए है तो अध्यास का प्रहाण करने के लिए प्रहाण का अर्थ होता है अत्यंतिक निवृत्ति कारण सहित तो निवृत्ति अध्यास की कारण सहित तो निवृत्ति का ही दूसरा नाम है मोक्ष मोक्ष है अध्यास की समूल निवृत्ति हो जाए तो मोक्ष हो गया मूल अध्यास की निवृत्ति यही प्रहाण है और इसी के लिए वेदों का ज्ञान कांड है उपनिषद हैं वेदांत है तो कहा ये वेदांत तो जो है तो अस्य प्रहाणायाय सर्वे वेदांता आरभ्यंत कहाध्यास तो ने क्या बिगाड़ा है जिसको मूल सहित तो निवृत्त करने के लिए वेदों का ज्ञान कांड प्रारंभ हो रहा है तो ये क्या बिगाड़ा अध्यास में? तो कहते अध्यास ही तो सारे दुख का कारण है इसलिए अनर्थ हेतु तो हो ये अध्यास्य शब्द से ग्राह्य अध्यास का विशेषण है अनर्थ हेतु अनर्थ है दुख अनर्थ है बंधन और ये जो बंधन है अनर्थ और उसका हेतु कौन है कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक इस विशेषण से बताया गया यही अध्यास है अध्यास न हो तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व न हो भोक्तृत्व कहते हैं सुखोपलब्धित्वम दुख उपलब्धित्व भोक्तृत्व भोक्ता उपलब का अर्थ है उपलब्धता और किसका उपलब्धा कर्मफलभूतस्य, सुखस्य, से कर्मफलभूत सुख दुख के अनुभविता को उपलब्धा को भोक्ता कहा जाता है वो कर्म करता है और कर्ता क्यों बना है अभिमान से गीता ने कहा प्रकृत क्रियमाणा गुणे कर्मा सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मनते अपुष प्रकृति स्थोही भूंगते प्रकृति जान गुणान तो प्रकृति के जो गुण है शरीर इंद्रिय मन रूप से परिवर्तित हुए ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ही गुण हैं पहले पंचभूतों के रूप में फिर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय प्राण तथा अंतकरण के रूप में परिणत होते हैं और स्थूल भूत के ही गुण हैं जो स्थूल शरीर के रूप में परिणत होते हैं तो ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रकृति के गुणों का ही परिणाम होने से इन्हें प्रकृति के गुण कहते है। सोने का परिणाम अंगूठी को जैसे सोना कहते है। ऐसे प्रकृति का परिणाम ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि भी प्रकृति के गुण हैं और इन्हीं से अच्छे बुरे सब कुछ कर्म हो रहे हैं यदि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ना हो आत्मा कुछ भी कर सकता है कुछ नहीं कर सकता करने वाले आत्मा की सन्निधि में विद्युत के सन्निधि में जैसे पंखा हवा देने वाला है यमाइक ध्वनि का प्रक्षेपण करने वाला है बल्ब ट्यूब आदि जो है प्रकाश देते हैं ऐसे चेतन आत्मा की सन्निधि में करते हैं प्रकृति के गुणों का परिणाम रूप कार्यक्रम संघात ही सब कुछ लेकिन इस प्रकृति के साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्गाध्यास करके अहंकार मूढ़ात्मा अहंकारी ही है तादात्म्यभ्यास प्रकृति के परिणामात्मक कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान रूप अहंकार करने से कर्ता बन जाता है तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्य और कर्ता बन गया तो फिर भोग जैसे कर्ता बना ऐसा भोगता भी तो पुरुष अब प्रकृति ही तो प्रकृति है ये कार्यक्रम संघात और उसमें तादात्म्य रूप से अवस्थित हो जाता है तो प्रकृतिस्थ हो जाता है शरीर में तादात में अभिमान करके शरीर रूप अपने आप को समझता है तो प्रकृतिस्थ कहलाता है तो प्रकृतिजान गुणान तो प्रकृतिज गुण है सुख दुख मोह सत्व गुण रजोगुण तमोगुण का परिणाम होने से सत्वगुण उनका परिणाम सुख रजोगुण का परिणाम दुख और तमोग उनका परिणाम मोह इनका भोक्ता बन जाता है तो सुखी अहम दुखी अहम मूढ़ो अहम ये अनुभूति ही भोक्तृत्व हैं तो इस प्रकार ये कर्ता भोक्ता बना है किसको लेकर के तो अध्यास के कारण ये प्रकृति के परिणाम कार्यक्रम संघात में अहम बुद्धि न हो अहम बुद्धि तो अध्यास है तो वो भोक्ता न बने कर्ता न बने अरे कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो है अनर्थ उसका कारण है हेतु है अध्यास इसलिए जब तक रहेगा तब तक निरति से आनंद स्वरूप स्वयं होता हुआ भी उसकी अनुभूति नहीं होने देगा जीवात्मा को यह अध्यास तो वास्तविक आनंद की अनुभूति में बाधक हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व को को उपस्थित करके बुद्धि ने यह अध्यास जीव के इसलिए इसका प्रहण करना जरूरी है इसका समूल उच्छेद करना जरूरी है तो कहते हैं अनर्थ हेतु होने के कारण इस अध्यास के प्रहण के लिए सर्वे वेदांता आरभ्यंते सभी उपनिषदें प्रारंभ हुई है तो उपनिषदें अध्यास का प्रहण कैसे करेगी सीधे सीधे अध्यास को पकड़ करके उस पर गोली चलाती है उप निषेदें या उसकी गर्दन काटती है तो ऐसा तो कुछ होता हुआ पुस्तकें हैं उपनिषेदे वो क्या करेंगे तो कहता हैं यही ग्रंथ जो है अपने विषय की अनुभूति करा करके ये अनर्थ का हेतु अध्यास मिथ्या प्रत्यय रूप है ना तो मिथ्या प्रत्यय होने से इसका निवर्तक जो ज्ञान है अधिष्ठान का वो कराती है उसमें ये प्रमाण बन जाती है प्रमा की उत्पादक होकर के इसके साक्षात अध्यास के समूल निवर्तक प्रमा का उत्पादक वेदांत बन करके के अध्यास का प्रहण करता है इसे दिखाने के लिए एक तो पहले अध्या बंध निवृत्ति ये फल बताया अब वो कैसे संपन्न होगा इसको ये करने के लिए कहा कि ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपत्तयेच ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तयेच तो ब्रह्मात्म एकत्व विद्या ब्रह्म यानी पदार्थ आत्मा यानी तम पदार्थ तत्वशी वाक्यांतर्गत और इन दोनों का एकत्व ये वाक्यार्थ है यानी तत्वमसी वाक्यार्थ जीव ब्रह्म एकत्व अभेद ये एक तत्वमसी वाक्य का अर्थ है तो ब्रह्मात्म एकत्व विद्या वो है अहम ब्रह्मास्मृत्या करक साक्षात्कारात्मिका चित्तवृत्ति और उस वृत्ति का और केवल वृत्ति रूप ही नहीं है बोध प्रमा वृत्ति इद्ध बोध जो कहा था केवल नित्य चिन्ह मात्र भी नहीं है प्रमा और वृत्ति मात्र भी नहीं अपितु वृत्ति इद्ध जो बोध यानी भास अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिका का चित्तवृत्ति और इसकी उत्पादक उपनिषद निषद हैं वेदांत है, है। इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्य अधिकारी को अपने अध्ययन से अपने विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति कराने के लिए वेदांतों का आरंभ है ये अवान्तर फल है मुख्य फल है अनर्थ के हेतुहुत अध्यास का प्रहाण यानी मोक्ष मुख्य प्रयोजन है अवान्तर प्रयोजन है अध्यास के प्रहाण का साक्षात संपादक अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार वो हो जाएगा उपनिषदों का वेदांत का अवांतर प्रयोजन और मुख्य प्रयोजन है अध्यास का प्रहाण यानी मोक्ष और अवंतर प्रयोजन बताते समय विषय को भी बता दिया गया ब्रह्मात्म एकत्व का अर्थ है कि जीव ब्रह्म वस्तुतः एक है ये वेदांत का विषय भी बताया और वेदांत अपने विषय एकत्व की उत्तम अधिकारी को अनुभूति करा करके उसके अनर्थ के हेतुहूत अध्यास का प्रहण करती है उपनिषद इसी के उपनिषदों का आरंभ है तो अस्थ हेतो तो प्रहाय ब्रह्मात्मेक तो विद्या सर्वे वेदाता आरभ्य बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे